श्री कथा श्रीरामकृष्णकथा श्री श्रीरामकृष्णकथाते उल्लिखिता जान पिचय हा। पव हरि बाबा हरभजनदास उत्तर प्रदेश से जौनपुर समीपर्तनी प्रेमपुर गुजिहता वाराणसी मंडल गुजिह नमक स्थान निकटवर्तीक्रा निष्ठावा ब्राह्मण वंशे जाता है पिता अयोध्या तेवारी ससबे विस्फोट रोगेण तस् चक्षु विन अभूत पितृभ्यो लक्ष्मीनायण नैषि ब्रह्मचारी तथा स्वल्पे एव वैसी संनजीवन यापनाथ गृह त्याग बहुवर्षान गाजीपुर साधक्रोथ दक्षिण तो गंगातीरे कुथनामक्राम स्थित आश्रम लक्ष्मीनायणस्टन काले हर भजने तत समीपम समागते तत्समीप्गते सी उपनयनान शस्त्र अध्यापन शास्त्री अध्यापन ष्पंचाश्तुत्तराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे लक्ष्मीनायणस देगा आश्रम भारम गृह्वाबाजी पुरी रामशरद्वारका पदेनाथ तीर्थादर्शन चकार अस्नावृते एकस्मा योगि उपदेश लथा हिम से योगि सकाशाएक उद्भिद विषय ज्ञातवा यहाँ भुवा भोज्यांतर विन बहु दिना जीव्य आश्रम प्रत्यागम्य साधुजीवनयापन काले कवल मरीच तथा दुग्ध आहारूपेण स्वीक अनतर कवल बिल्वपत्ररस पिबती स्म तस्मा हेतो लोकाह हा पोहारी बाबा बदती स्म पुरी यात्रा मुर्शिदाबाद स्थले बंगषा चैतन्य शिक्षि चैतन्यचरितामृताध्ययन तमिल तैलंग भाषा शिषा कृत्ता दक्षिण भारतीय वैष्णव संप्रदाय ग्रंथदीन पठित श्री संप्रदायक वैष्णवसन्यासीन सह दीक्षा गाजीपुर समीपे एक योगि सकाशा स योगशिक्षा आश्रम सेकस् मृत्तिगभरे स योगाभ्यासमकताेकाशी दर्शन दद अन संवत्सरे कवल अहनी एव दर्शन दान बग्छति स्म दीर्घका गुहायाँ न्यवसत तरह गुहायाँ श्री श्री प्रभो एक चित्र नवत्ुतर अठादशतमें ख्रीष्टवर्षे स्वामीपाद तेनालाक अभूत कथाम प्रभु श्रीरामकृष्णे सह त्रैलोक्य आलापसम पौहारी बाबा महाराज से प्रसंग उपलभ्य बाबाजी महोदय से देहत्यागावहित परम है स्वामीपाद तच्चाव एक प्रबंधन लिलेख पंडित महोदय भक्तस्य से भक्त मारवाड़्रेष्ठि गृह द्वाद संख्या मल्लिग्ट्रीट स्थन श्री श्री रामकृष्ण श्रीरामकृष्णस शुभागमन काले पंडित महोदय तेन सह ईश्वरीय प्रसंग तर तस्य अभी तदीप्रभुना सह आलपति स्म सह अतरा अतरा दक्षिण आगत श्री श्री प्रभो सन्नौ भग, भगवत प्रसंगम कौती स्म पद्मलोचन पंडित पद्मलोचन तर्क वेदातवादीनश तस्य तस्पंड तथा श्री प्रभो परमागी स वर्धम महाराज से सभापंड आस पद्मलोचन से पांडित्य ख्या तथा ईश्वरभक् विषय शुवा श्री प्रभु तम द्रष्टुम प्रकटितग्न स्वास्थ्योदाराए आरियाद उद्यान गृह ठति स्म मिलि उ आनंदता श्री प्रभु प्रभो तस्य तस् उपलब्धिमूह तथा माग शुवा स अत्यर्थम अभिभूत अभूत पंडितस्य सिद्धि विषय श्री प्रभु ज्ञातवा स तम साक्षादी धिया स्तौति स्म काश्यां स देहत्याग चकार पलटु प्रथम प्रमथनाथकबुलिया टोला उपमंडलाधीक रायबहादुर हेमचंद्रक्रे प्रतिपुरेण प्रसिद्ध मटर्मोदय छात्र अतिशैशव सानिध्यम प्राप्तवा भक्त अभूत श्री श्री, प्रभो श्री प्रभु अवदत्वा भविष्य परचि विलंबन भविष्य परिवर्तने जीवन सह परहित परती प्रतिष्ठान सह सबद्ध अभूत तथा दरिद्र आत्मन दरिद्रसेवायां आत्मनगतविंशदुतराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे कलिकाता तनुत्यागतवा पशुपति पशुपतिसु नंदलाल वसु भ्रता वासस्थन बाग बाजारी कलिकाता पंचाशीतुतरष्टादतर्षा से जुलाई मसल्स अठावशे अहनी प्रभु श्रीरामकृष्ण नंद वसुगृह रक्षिता देदेवीना सुंदरचिरा दशुम शुभाग शुभागमन सादराभ्य लेभे पशुपति देदेवीना चिंत्री प्रदर्श्य सुखी अभूत ऐश्वरियाण सत अ पशुपते अहंकारशून्यचिवृत्ति श्री प्रभु तं प्रति प्रसन्न अभूत तथा कियत् नंद महोदयाद ईश्वरीय प्रसंगम उन्मादिनी कथा एक उन्माद्याल्लेख अस्त सा दक्षिणेशरे तथा काशीपुर श्री प्रभो समीपमें अंतरा अंतरा आग्छति स्म विजयकृष्णगोस्वामी एता सुगायि उन्मत्ता श्रीरामक समी आनयत कि श्री प्रभु प्रति तर अवसर प्रकाशना श्री प्रभु विरक्त अभूत यदा कदाप्य साम पाकर्तनी पान्ना, पान्ना विख्याता कीर्तना गायिका पदी कीर्तने सुविख्यांजित चुशीतर अठादशत ख्रीष्ट वर्षा पूर्व दक्षिणेशरे कीतन निमित्तीकृतु सह तस्ात्कार अभूत श्री प्रभु तक ईशानंदचंद्र मुखोपाध्याय गृह पाण्नाया सुकसा तथा तक विषे उल्लेख पाड़े जमाद जमाधरदार खलपुरा खोट्डा बूढ़ो इख्य श्री श्री प्रभुदक्षिणेशर भक्ता सबे कामीकाचन प्रसंगत तस् तरुण्याक्षणावेक्षणा तेन उद्विन भाव्यम आसीदी उल्लिख उल्लिख पिगट अनूढ़ा महोदया अमेरिकीयधर्मयाजिका जोसेपकूक महोदय सह केशवचंद्रेष्पीयपोते द्व्यशीतुतर अठाद शतम ख्रीष्टवर्ष से फेब्रुवरी मसें आदि श्री श्री प्रभु साक्षात्तवा तद्दी श्री प्रभो गान आध्यात्मकलोच आध्यात्मिकलोचना चुनाव तथा श्री प्रभो भावसमस्था निरीक्ष्य जोसेफ् कुकू महोदय तथा पिगट महोदया अभूत अभुताम पूर्ण श्रीपूर्णचंद्रघोष कलकाताया शिमुलियाँ जन्म श्री प्रभुणास प्रभुना सह प्रथ साक्षात्कार पंचाशीतुत्तर अठाद्रृष्ठवर्ष से मच्मासी गृह भक्सु श्री श्री प्रभु तम एवं ईश्वरकोटि निर्देश छात्रावस्थायां अतिशैशवकालेवर्मोदय उपदेशत दक्षिणेशरे श्री प्रभो सान्निध्यम अवाप पिता राहादुरथ घोष उच्चपदस्थो राजचारी श्री प्रभु पूर्णम अवदत् यद तस्वकाश अव, भविष्य तद्व स यहास सन्नी सगछेत श्री श्री प्रभु अवदत पूर्णचंद्र से जन्म तथा त आगमनता तत्ता आगमन पूर्ण अभूत बहिशाशकर्मणी निुक्ता अभी सन् अन्तरे स श्री प्रभो भावे तथा चिंताया मन ठती स्म स्वामी प्रति तस्राग आसी पादस्य भक्ता मादाम कालभे महोदया कलिकता यदा सगता तस्कानंद सोसायटी संपादक उत सोसाइटी उक्त सोसाइटी पक्षत अभिनंदय कविच्श्वर्ष वी त्यागम त्याग अकोत् वैद्यह प्रसिद्ध हॉमिओपैथि चिकित्सक प्रतापचंद्रमजूमदार नदियामंडल से चापड़ा ग्रा जन्म कलिकाता चिकित्साद्यालिया उच्चिष्क्षा प्राप्त पंचाशीतुत्तर अठाद शमे ख्रीष्टवर्षे श्रीप्रभुना सह प्रथम सह साक्षात्कार अभत् स पुकुरम तथा काशीपुर श्री प्रभो चिकित्सा गतवां अस् प्रभो पूतसलाभत अद्भुत भावर्शन विज्ञान जगत प्रतापचंद्रो मुद्ध अभूत ऋण्वत्तर अठादी वर्षे शिकागो नगरे वर्स कॉलमिय एक्सपोजिशन आमंत्रित अभूत प्रतापचंद्रमजूमदार जीव वर्षस्थन कलिकता पिता गिरीश्चंद्रमजुमदार प्रतापचंद्रो विख्या ब्राह्मधर्मचारक जन्म हुगली मंडल बंस ग्रामे बंसबेड़िया मतुलालिए ब्राह्मधर्मचारा भारत से यूरोपस्मेरिकाया जापन से च नानास्थनसु भ्रमण करतवा पंचशत्युतराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे श्रीरामकृष्णन सह प्रथम साक्षात्कार अभूत केशव चंद्र सेनस्य केशवचंद्रस देहत्यागान नव विधान समाजस्य नेता अभूत श्रीरामकृष्णस बहुवार आगछत श्रीरामकृष्ण विख्यातो लेख, हिंदू सैंट विख्या लोकप्रिय अभूत ओरिएटल क्रयस्ट परमहंसरामकृष्ण ग्रंथ तरचिता नवत्य। दस सततमे वर्षे प्रताप चंद्र शिकागो धर्म ख्रीष्टवर्षे प्रतापचंद्र शिकागोधर्मसभापस्थिति सन् प्रवचन करतवा तथा तत्र त्र स्वामीकानंद साक्षात्कार अभूत कलिकता पंचष्टिवर्ष वयसी तीवनदीप निर्वाता अभूत प्रताप सिंह कशन उपमंडलाधीक्षक श्री प्रभु काम पुकरे नाना वरभक्ता नानागुण अयम् श्रुतवान्द्री आदाय आदा गंकम प्रषित्वा